प्रयोजन का निरूपण चल रहा था न्याय सूत्रकार का सूत्र भी उस पर भाषा का पंक्ति को पढ़ा पड़ा सहन के वह प्रयोजन दो प्रकार का है मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन मुख्य प्रयोजन ज्यादातर सुख ही होता है अथवा दुख का अभाव होता है और तो क्वचित त्यंतिक दुख का वो मोक्ष को भी मानते वो कम लोग होते मोक्ष को चाहने वाले दुखा भाव को तो अधिकतर लोग चाहते सुख भी चाहते मुख्य प्रयोजन जीवन का मोक्ष बनने वाले कम होते और गौण प्रयोजन तो पचासों है पता नहीं कितना गिना जाए जितने भी विशेष सुख की इच्छा है वह सब गौण छोटे छोटे होते हैं कुछ तो साल भर को तो 20 साल की परीक्षा में बढ़िया पास हो जाऊंगे गौंड तो साल भर दिमाग में लेगी ना वो जब तक तो परीक्षा देंगे नहीं रिजल्ट आएगा नहीं तब तक वो तो दिमाग में पीला काटते रहेगा गौंड कुछ होते है छोटा तत्काल प्रयोजन है चलो चाय बना जाए लिया जाए और तो पांच मिनट के अंदर खत्म होना है प्रयोजन से गौंड प्रयोजन का कोई विशेष लक्षण कर ही नहीं सकता कितना विषय संबंधी सुख की इच्छा है जो तो तात्कालिक विनाशी है ये सब गौण प्रवजन है उसका अवधि या पांच मिनट का हो दो मिनट का हो चाहे कई साल का हो लेकिन गौण प्रवजन कभी आजीवन का नहीं होता तो कुछ अवधि के अंदर मिले ना मिले उसको आप यदि नहीं मिला तो प्रयजन को त्याग देंगे ऐसे कर हम गौण प्रजन अब आते इसके बाद में दृष्टांत पंचम पदा सोलह पदार्थों में पांच दृष्टांत निरूपण वाद प्रतिवादी नृष्टान प्रतिवादी दोनों के ऐकमत्य संप्रतिपत्ति मैंने एकमत्य से स्वीकृत जो विषय पूता है उसको दृष्टांत अधो प्रकार का दृष्टान्त होता है अनवय दृष्टांत और दृष्टांत, जिसको ये लोग व्यतिरिक्त हैं साधर्मी दृष्टांत और वैधर्मी दृष्टांत जैसे साधिविधा एक असाधर्मी दृष्टान्त हो तथा धूमवत्त सि तो महान सुन पहले वाला दो प्रकार के उनमें से पहले वाला साधारण दृष्टांत तो अनवय दृष्टांत गाते हैं यथा यूम तरह के प्रति महानस जो है महान और विपरीत कर लो द्वित्रष्टान्त यथा तहारद उसी हेतु के विषय में महारद जो है वैतरी दृष्टान्त यूमा भाव यथा महारद जहाँ धुमा नहीं है वहां अग्नि भी नहीं होता जहाँ अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं होता जैसे कि महानस नहीं महारद समुद्र महान धुआं तो होता है वहां वहां अग्नि होता है करके हम निर्णय कहा महानस कौन भी दृष्टान और जहां वन्य का भाव है वहां धूम का विवाह होता है यह निश्चय आपको समुद्र में है जिसे महाराज उसका व्यति दृष्टान भावित दृष्टान्त होता सिद्धांत निरूपण छठा पदार्थ है सिद्धांत सिद्धांत किसको कहते हैं हमारा सिद्धांत है लोग बोलते हैं ना हमारा सिद्धांत हम इसको मानते हैं और कुछ दिन के बाद ही उसके लेटर पटाए जाए तो कहे के भाई नहीं ये नहीं है। वो हमारे सिद्धांत थोड़ा गड़बड़ा जाए और सिद्धांत फिर सुधार किया जाएगा ऐसे कोई सिद्धांत नहीं माना जाएगा तो बदलते ही रहे अंत ही यही नहीं उसको बदलने का भी कोई अंत हो वो भी नहीं नहीं यहाँ सिद्धो अंतो यश सिद्धांत प्रामिका विगतों अर्थ का सिद्धांत जिस पदार्थ को प्रामाणिकत्व रूप से स्वीकार कर लिया गया है उस अर्थ को सिद्धांत कहते हैं प्रामाणिक रूप में स्वीकार करें अपने में दर्शन में ही सही है एक ऋषि ने कहा और अपने मत ने उसकी परंपरा में उसके शिष्य लोग सभी ने स्वीकार कर लिया प्रामाणिक रूप में ना वो उनके लिए सिद्धांत ये जरूरी सभी स्वीकार करे तभी ऐसा नहीं और प्रामाणिक रूप में ना स्वीकार कर लिया लोगों ने भाव चार प्रकार सचतुरता सर्वतंत्र प्रति तंत्र अधिकरण अभ्युपगम सिद्धांत भेदा सर्वतंत्र सिद्धांत भेद प्रति सिद्धांत भेद अधिकर्म सिद्धांत और अब सिद्धांत सिद्धांत सबसे जुड़ेगा तंत्र शब्द शास्त्र है, सर्व सर्वशास्त्र स्वीकृत सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो सभी मानते हैं सभी मानते हैं धर्मी नाम का है और धर्मी का नाम कोई ब्रह्म कहेगा कोई आत्मा कहेगा ये कहेगा उसकी इतनी संख्या दो कहेगा पचास कहेगा धर्मी तो सभी मानते है कोई तत्व सभी सत्य को मानते कोई नहीं बोलता झूठ बोलना परम श्रेष्ठ धर्म है ऐसे कोई दर्शन वाला नहीं था कोई धर्म नहीं कोई साथ सर्वशास्त्र सर्वसाम स्वीकृत है सत्य बोलना धर्म है अहिंसा परम धर्म है कोई सामान्य बात नहीं जो सभी शास्त्रकारों ने सामान्य बोले स्वीकार कर उसमें हम कहते सर्वतंत्र सिद्धांत सर्वशास्त्र स्वीकृत और प्रतितंत्र सिद्धांत प्रति तंत्र सिद्धांत स्वयं दृष्टांत देंगे मूल में ही आ रहा है जिसमें एक ने माना और दूसरे ने उसका विरुद्ध बोल दिया और एक और ने हमारे जैसे मान लिया बराबर स्वीकार कर लिया जैसे नया एक बोल रहे हैं उसको जैसे मन को कहा कि इंद्री है वैसे को स्वीकार कर है दोनों मान लेते सांख्य कुछ माना उसको योग ने भी सपोर्ट कर दिया हा भी मैं भी मानता हूं इसको प्रत्यंधांत सिद्धांत। मीमांसा कत्य कुमार भट्ट जो, उसको अधिकतर वेदांत ही मान लेता है तो भाई दोनों प्रत्यंत्र सिद्धांत आ जाएगा उसको और अधिकर्ण सिद्धांत तीसरा आता है अधिकर्ण सिद्धांत उसमें एक बात को तो सिद्ध करने में अन्य बात सुख सिद्ध हो जाता जैसा आपने पृथ्वी का कर्ता ईश्वर सिद्ध कर दिया इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर है यह अनुमान से आपने सिद्ध करंकुरादि का सकर्तृक क्षेत्र जो भी है यह सब सकर्तृक है कार्यत् गटवत जब ये जो कर्ता सिद्ध हुआ उसको आपने ईश्वर माना असम असंभव परिशिष अनुमान से वो ईश्वर ये तो अनुमान से सिद्ध कर दिया लेकिन बाकी बातों का अनुमान सिद्ध करने की जरूरत नहीं है वह सर्वशक्तिमान है वह सर्वज्ञ है वो कहने से ही हो गया। हम सब कैसे हैं अल्पज्ञ हम का विपरीत वो सर्वज्ञ जरूर होगा तो उसने सृष्टि को निर्माण कर सकता है वह सर्वशक्तिमान जरूर होगा इतना पड़ा बनाया उसने सारा चीज इस सिद्ध करने की जरूरत नहीं स्वत ही कर्तृत्व सिद्ध होने से सर्वज्ञता शक्तिमत्ता आदि जो उसको बताए गुण सर्वाधि इत्यादि उसको अधिकर्ण सिद्धांत करता है चलो भाई आपने कह चीज की कोई बात स्वीकार कर ले फिर उसके खंडन कर ले कुछ देर के लिए शास्त्रार्थ के लिए क्या होता है अगला कह रहे शब्द निध्य है हम मान रहे शब्द निध्य शास्त्रार्थ करना है मैं बोलते मैं शब्द शब्द नीति ऐसे बोलते काम नहीं चलेगा तब तो कहेगा ठीक है, है भाई आप जो कह रहे हैं शब्द नीति मान लेते हैं, हैं। बताओ आप किस हेतु से नित्य प्रसिद्ध करते हो प्रेम से पूछा जाएगा अब क्या अनुमान है किस पर कर सिद्ध करते हो हेतु बताएगा उस हेतु का खंडन करो इसमान खड़ा करो उपाधि दोष दो ये विचार दिखाओ कुछ पंच है, तो है तो दिखा दो उसमें नित्य खत्म तो हो जाएंगे इसे शास्त्रांग आरंभ में प्रतिपक्ष की बात को कुछ देर के स्वीकार कर लेने का नाम अभिभुगम सिद्धांत इस प्रकार सिद्धांत छात्र कर। देखे कर्ग बता रहे तथा सर्वतंत्र सिद्धांत तो यथा धर्म मात्र सद्भाव सर्वतंत्र सिद्धांत सर्वशास्त्र स्वीकृत मथ चाहे वो जैसे धर्मी मात्र संभव सभी मानते हैं कि धर्मी है उसका नाम कोई है ब्रह्म है वो एक है कोई कहते वो आत्मा है वो अनेक है कोई कहते द्रव्य गुण कर्मसान विशेष समय वह सात है कोई सोलह है कोई पच्चीस है कोई छब्बीस है लेकिन धर्मी है संख्या वाले बड़े घटे और प्रत्येक में एक अनेक हो या ना हो उस विवाद बघन में रख दो तो सभी ने धर्म को तो माना है का मते, तो के मते, मन, माना गया। और उसको समान तंत्र वाले समान शास्त्र दूसरा वैशिष्ट शिक्षा स्वीकार कर लिया सिद्ध कर लिया अपने मत में भी उसको कहते ऐसे सिद्धांतों को कहेंगे प्रति तंत्र सिद्धांत तृतीय ये था क्षित्य सिद्ध हो सिद्धम ये जो है आपका अधिकर्ण सिद्धांत क्षित आदि का कर्तृत्व सिद्ध कर दिया है ना अब उस कर्ता के अंदर सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व है इत्यादि जो है ना स्वतंत्र सिद्ध मान लिया जाता है उन चीजों को कहते हम अधिकर्ण सिद्धांत एक आधार सिद्ध हो गया अधिकर्म मैंने एक आधार प्रसिद्ध कर दिया कर्तृ सिद्ध कर दिया ईश्वर कर्तृत्व सिद्ध कर दिया यह आधार सिद्ध होने से उस आधार में सारे धर्म अपने आप सिद्ध चतुर्थो यथा कौन है अभ्योन सिद्धांत जैवीसी नित्यान की विचारो यथा भवतो अस्तुतावत शब्दों गुण नीति या कि मान सक शब्द को नीति मानते हैं नहीं आए शब्द को अन्य मानते हैं निमान मानते शब्द को द्रव्य मानते हैं नहीं है कि उसको गुण मानते हैं ऐसे विचार चले से नित्य नित्य का विचार चल रहा है गुण द्रव्य का विचार चल रहा है यथा भवतु जैसा होवे अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है लेकिन शास्त्र शुरू हुआ विवाद हुआ वास्तविकता में अभी निश्चय नहीं है नित्य के अनित्य है द्रव्य के गुण है निश्चय नहीं है निश्चय करने के लिए जो शास्त्र आरंभ होता है तो दस तु छब्दो गुण ही थी नहीं अब तुम्हें मानसा कहता है देखो भाई ठीक है मान लेता हूं तुम्हारे तो मत के अनुसार शब्द को हम गुण मान लेंगे लें शब्द को गुण कैसे मानोगे क्या तुम्हारे पास हेतु है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास ऐसे करके उसको शास्त्र करने के लिए शुरू में हमने कह दी जिमनी ने क्या कहा मत ने कहा अस्तुतावत छब्दो गुणा उनके मत में शब्द द्रव्य है लेकिन शुरू ऐसे करना पड़ता है ऐसी स्वीकृति देते हुए किसी मत को विचार के लिए आरंभ किया जाता है उसको अभिभिगम सिद्धांत दृष्टांत माना गया अभिभिगम सिद्धांत नाम से यह चौथा है, है कहने का मतलब जो विषय अप्रेम मत से सिद्धांत भूत न होने पर भी प्रयोजनवश कुछ समय के लिए सिद्धांत में स्वीकार कर लेना उस वक्त है अभ्यम सिद्धांत और अधिकरण आधारभूत ऐसे तत्व का प्रसिद्ध कर लो उस सिद्धि से ही उस आधारभूत तत्व में होने वाले अन्य अनेकों बातें अपने सिद्ध मान लिया जाता है ऐसे में आपका दृष्टान बनेगा अधिकरण सिद्धांत का दृष्टांत अब आता है अवय निरूपणम सातवां तत्व अवय अनुमान वाक्य से देश अनुमान वाक्य का एक देश जो होता है उसका अवय का यहां कपड़े का अवैध धागा या घट कपाल उसे लेन देन नहीं है यह अनुमान के पंच पंचवयों से मतलब है इसे कहते हैं अनुमान वाक्य का एक देश का नाम अवय होता है वो कितने अवैध होते हैं हमारे मत में पांच न्याय सूत्र क्यों हो जी? हमारा न्याय दर्शन का तो सूत्र में लिख दिया है गौतम महर्षि ने पांचों का नाम प्रतिज्ञा है तुधारूप निगम निगमानी अवयवाहा एक, एक बत्तीस न्याय सूत्र तत्र उसे प्रतिज्ञा का लक्षण क्या होगा साधि धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादक वचनम तत्र साधु धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादक वचन प्रतिज्ञा साधु धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादक वचन वच्चनं प्रतिज्ञा साधु धर्म विशिष्ट पक्ष का जो प्रतिपादक वचन है उसको प्रतिज्ञा करते धर्म है विशेषण उससे विशिष्ट पक्ष है विशेष ऐसे को प्रतिपादन कर विशिष्ट पद वाक्य का नाम प्रतिज्ञा वाक्य है, यथा पर्वतोय वर्ण्यमानी जैसे दृष्टांत क्या है पर्वतोयम वन्यमान ये जो पर्वत है अग्नि वाला है ये प्रतिज्ञा वाक्य ये प्रतिज्ञा रूपी अवय कहा गया तृतीयांतम पंचम में लिंग प्रतिपादक वचन हेतु तो। तृतीयांत हो पंचम लिंग का प्रतिपादक वचन का नाम हेतु तो होता है तथा धुमत्व अथवा धुवत्वादी इतिवा धुमत्व कहो यह धुमत्वाद कह दो तो। परत्व निमान इसमें कह सकते हैं तो धुवत्वाद हेतु तो हो गया ये अवय हेतु वाचक है व्यापम दृष्टांत वचन उदाहरण व्याप्ति सहित दृष्टांत को कथन करने वाला जो वचन है उसको उदाहरण रूपा वह सवन यो, यो जो जो दुआ वाला है वह वा वा अग्नि वाला होता है जैसे कि रसोईघर इति यह उदाहरण वाक्य पक्ष लिंगोपसार उपसंहार वचन उपन पक्ष में लिंग का उपसंहार करने वाला जो वचन है उसका नाम वो होता है अर्थात साध्य व्याप्त अयम, ऐसा जो साध्य के निष्ठ व्याप्ति से निरूपित व्याप्यता वाला जो है पदवान या पक्ष है यह कहना है जैसे वन्य व्याप धुआंश अयम यदि वन्य धुआ वाला यह तथा लिख सकते तथा जैसा मनस है वैसा यह पर्वत भी है। पक्षे साध्योपार वचन निगम पक्ष में साध्य करने वाला वचन निगमन है यथा जैसे तस्मा अतः तस्मात तथा इस प्रकार से बोल सकते हैं प्रतिज्ञा पंचाक्य अवयवा अवयवा अवयवा जैसे घट के अवय होते कपाल वैसे इनको भी अनुमान के अवयव के समान अवय मान लेना है न जैसे घट का अवय कपाल क्या है समय कारण है वैसे ये नहीं समझ अनुमान के का कारणों कारण हो प्रतिज्ञा हेतु वगैरह ऐसा अर्थ नहीं लेना है शब्द से आकाश में तो यहां पर बल्कि शब्द आकाश समय समय रहता है इसलिए आकाशीन सकल क्योंकि जितने भी वाक्य है इसके शब्दात्मक है और शब्द का समय कारण कौन होता है हमेशा आकाशीय होता है कोई अवय नहीं इसे कहते शब्द से आकाश समय आकाशीय आकाश समय कारण होता है तो साधव्यापी हितमान अयम तथा अयम इत्यादि शब्द से ऊपर को बोल सकते और निगमन में तस्मा तथा निगम में जो आता है वो हमेशा चीजों को, को बोध देता है तस्मात का मतलब क्या जिसलिए ऐसा इसलिए कोई भी दोष नहीं है ये उसका अंत हो गया कोई दोष नहीं है का मतलब क्या क्या नहीं है पंच रूप सुपन्न बोला था ना पहले अर्थात सत प्रत्यक्ष दोष नहीं है अबाधित है असत प्रत्यक्षित है सपक्ष वृत्ति है साध्यक है असत प्रतिपक्षित साधव्यापी है पक्षवृत्ति हेतु है सपक्षवृत्ति हेतु भी है और विपक्ष व्यावृत्त हेतु भी है इसीलिए ऊपर वो तो है, वहां तस्मा चप के द्वारा पत्ती जो बताया गया था सर्वदोष रेतु जो सिद्ध किया था वो यहां संकेत हो जाता है तो के लक्षण से ये सारी चीज ग्रीत होती है ऐसे समझ लेना चाहिए इसमें भी विचार है पांच अवय में हेतु नाम का जो द्वितीय है वो अपना तीन वेदों से माना गया अज्ञात व्याप्ति एक व्याप्तिक हेतु बोधक पहले से जिसकी व्याप्ति अज्ञात थी और एक से बोध हो गया। ऐसे हैं। दूसरा अप्रतीत व्याप्तिक हेतु बोधक जिसके अन्वय व्याप्त प्रतीत नहीं हो रहा है मात्र दिखाई देता है और प्रतीत अनवय व्याप्ति हेतु बोधक जिसका प्रतीत हो रहा है व्यतिरिक प्रतीत नहीं होता मैंने केवल अनुवय खेल वितरिकी अन्वय वितरियब से भी जो कहा जाता है ऐसे ही यहां दूसरे शब्दों से कहा समझ लेना और दूसरी बात ये तीन अवय भी प्रयोग मानते पंचावय माना जैसा नहीं एक पांच अवय मान लिया वैसे भी पांच अवय मानते हैं यानी पांचवें का नाम अलग अलग देंगे वो प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा की कहते हैं हेतु को कहते हैं अपदेश अपदेश और उदाहरण को कहते हैं निदर्शन उपन को कहते हैं अनुसंधान और निगमन को कहते हैं प्रत्यामनाय और बाकी दार्शनिक लोगों की बात करते हो पांच दार्शनिक है जो तीन ही अवयव मानते हैं आद्यत्रयम या अंत्यत्र ऊपर उदाहरण उदाहरण ऊपर अथवादाहमार्थानुमान सिद्ध कर सकते हैं लेकिन बहुत दार्शनिक करते हैं एक ही से काम था हेतु बोलो सब बहुत हो जाएगा हेतु तो का कर कथन करने से ही सारा काम होता है और कुछ बोधों के, तो के साथ दृष्टांत भी ठीक पकड़ में नहीं आता है। से तो दो अवयों को ही विषय मानते अवयव मानते हैं ऐसे प्रमाणवार्तिक वार्तिक ग्रंथे का एक सौ अट्ठाईस में कहा गया है इसी प्रकार जैनी लोग लेकिन वो एक दो तीन चार पांच सब मानते जैसा अधिकारी जैसे मंद बुद्धि वाला है उसे तो पांच अव्य बोलना पड़ेगा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है हैतु बोलने से काम चल जाए तो बोलते सब पकड़ने आ जाए एक शब्द बोलते ही सब कर लेता है इसलिए अधिकारी है कहीं एक अवय से काम चलता है कभी दो अवय बोलना पड़ता है कभी तीन बोलना पड़ेगा कभी चार कभी पांच ऐसे मंजरी में उनको विभिन्न विचार उन देते हुए कहा अधिकारी भेद से जिनियों का मानना है एक से पांच तक जहां जैसी आवश्यकता उतने अवय का करना चाहिए इस अवय नाव पदार्थ का विचार पूरा होता है उसका तर्क कर निर्भर करेंगे